महाभारत आदि पंचसप्तती आदिपर्व पंचसप्तमोध्याय दक्ष वैवस्वत मनु तथा उनके पुत्रों की उत्पत्ति पुर्वा नहुष और यति के चरित्रों का संक्षेप से वर्णन व सम्पावाच प्रजापते सु दक्ष से मनोवैवस्वत भरत कुरो राज नग यादवानाम वंश कौरवाणश तथा भरता पुण्यम स्वस्त नमत धन्यम यशस्माुष्यम कीर्त्या्या तेनघ वैशम पायजी कहते हैं जन्मेजय अब मैं दक्ष प्रजापति वै वस्वत्त मनु भरत कुरु पुरु कुर यादव कौरव तथा भरतवियों की कुल परंपरा कातम से वर्णन करूंगा। उनका कुल परम पवित्र महान मंगलकारी तथा धन यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है तेजो भिरुलिता सर्वे महर्षि समतेजस दस प्राचेत सह पुत्रा सत पुण्य जनाता मुखजना येस्ते पूर्व दग्धा मही प्रचेता के दस पुत्र थे जो अपने तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे वे सब के सब महर्षियों के समान तेजस्वी सतपुरुष और पुण्यकर्मा माने गए हैं उन्होंने पूर्व काल में अपने मुख से प्रकट की हुई अग्नि द्वारा उन बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था जो प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे तेभ्य प्राचेज दक्षो दक्षाधि महाप्रजा सम्भूता पुरशव्याघ्र सहे लोक पिता उक्त दस प्रचेताओं द्वारा मारिषा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ तथा दक्ष से वे समस्त प्रजाएँ उत्पन्न हुई हैं नरश्रेष्ठ वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं विरन्यास संगम्य दक्ष प्राचेतसो मुनि आत्मतुल्यान जनयत सहस्रम संसत व्रतान प्राचीतस्त मुनि दक्ष ने वीरणी से समागम करके अपने ही समान गुण शील वाले एक हजार पुत्र उत्पन्न किए वे सब के सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे सहस्त्र संख्यान सम्भूतान दक्ष पुत्राचनारद मोक्षम अध्यापया मास ज्ञान अनुतम एक सहस्त्र की संख्या में प्रकट हुए उन दक्ष पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया परम ज्ञान का उपदेश किया, प्रजापति प्रजादक्ष पर जब वे सभी विरक्त होकर घर से निकल गए तब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर पचास कन्याए उपन्न धर्म कश्यपा त्रयोदश कालश नयुक्ता सप्तव उन्होंने दस कन्याएं धर्म को तेरह कश्यप को और काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूप कन्याएं चंद्रमा को सत्ताइसक्रमा व्यादी तयोदशा पत्नीक्षाणीवरा मी च कश्यप आदिजी जनत इंद्रादीसपन्नाभस्वतस्वत यम वैस्वत प्रभु मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी तेरह पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी उनके गर्भ से इंद्र आदि बारह आदित्यों को जन्म दिया जो बड़े पराक्रमी थे तदनंतर उन्होंने अदिति से ही विवस्वान को उत्पन्न किया विवस्वान के पुत्र यम हुए जो वैवस्वत कहलाते हैं वे समस्त प्राणियों के नियंता हैं मारतंड मनोधिमान अजायत सुत प्रभु यमश्पिशुतोजे ख्यातस्त्या अनुज प्रभु विवस्वान के ही पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए जो बड़े प्रभावशाली हैं मनु के बाद उनसे यम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई जो सर्वत्र विख्यात है यमराज मनु के छोटे भाई तथा प्राणियों का नियमन करने में समर्थ हैं धर्मात्मा स मनुर्धीमान मनोधीमत्र वंश प्रतिष्ठित मनोर्वशो मानवा प्रतितो प्रति बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे जिन पर सूर्य वंश की प्रतिष्ठा हुई मानवों से संबंध रखने वाला यह मनोवंश उन्हें से विख्यात हुआ ब्रह्मचत्रादय तस्मा ततो भवन महाराज ब्रह्म संगतम् संगत उन्हीं मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए हैं महाराज तभी से ब्राह्मण कुल क्षत्रिय से संबद्ध हुआ ब्राह्मणा मानवास्ते सांगम वेदम धारय वेदम दृष्टुम धरश्य तम नाभागे कुल तथा मिलाम कारूष प्राहु मीलास नवम प्राहुत्रपरायण नाभागारेष्ट दशमा मनोपुत्रा प्रतग्थते पंचाश्त मनोपुत्रा तथैवादे भवित उनमें से ब्राह्मण जाति मानवों ने छह अंगो सहित वेदों का धारण किया वेन नष्णु नरिश्य नाभाग इक्श्वाकु कारुष सरिया आठवीं इला नवें क्षत्रियर्मपरायण प्रस तथा दसवें नाभागारिष्ट इन दसों को मनुपुत्र कहा जाता है मनु के इस पृथ्वी पर पचास पुत्र और हुए अन्योन्न ते सर्वे विन सूर्य तिन्ह पुरूरवास्तो विद्वान्लाया समपद्यत परंतु आपस की फूट के कारण वे सब के सब नष्ट हो गए ऐसा हमने सुना है तदनंतर इला के गर्भ से विद्वान पुरुर्वा का जन्म हुआ सावन माता पिता चये तिशुतम त्रयोद समुद्र से दीपान पुरुरबा सुना जाता है इला पुरुर्वा की माता भी थी और पिता भी राजा पूर्वर्वा समुद्र के तेरह द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे वास्तव में इला माता ही थे जन्मदाता पिता चंद्रमा के पुत्र बुध थे परंतु इला जब पुरुष रूप में परिणत हुई तो उसका नाम सुद्युम्न हुआ सुद्युम्न ने ही पूर्वर्वा को राज्य दिया था इसलिए वे पिता भी कहे जाते हैं अमानुसित सत्व मनुस महायशाह विप्रय स विग्रह चक्र चक्रमत्तर जहार विमरता महायशस्वी पुरुर्वा मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियों से घिरे रहते थे वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे बेचारे ब्राह्मण चीखते चिल्लाते रहते थे तो भी वे उनका सारा धन रत्न छीन लेते थे सनत कुमार सनत्कुमारम्राजन ब्रह्मलोकाजुपेत्य अनुदर्श तत चक्रहे प्रत्यगृहणाप्यसौ ततो महर्षि भी क्रुद्ध सद्य तो जन्मेजय ब्रह्मलोक से सनत कुमार जी ने आकर उन्हें बहुत समझाया और ब्राह्मणों पर अत्याचार न करने का उपदेश दिया किंतु वे उनकी शिक्षा ग्रहण न कर सके तब क्रोध में भरे हुए महर्षियों ने तत्काल उन्हें श्राप दे दिया जिससे वे नष्ट हो गए लोभान बलमदान नष्ट न ही गंधर्वलोक स्थान उर्वश्या सहित तो विराट आननाथेथावत विता शुता जगे चैलाद आयुर्थी मान वसु दृढ़ायुनायु सतायु नसे सुता नह समृद्धर्माण दयमने न संर्वान्न विसूतानेताजो पुत्र प्रचक्षते आयुषो नहु पुत्रो धीमान सत्यपराक्रम राजा पुर्वाभ से अभिभूत थे और बल के घमन में आकर अपनी विक शक्ति खो बैठे थे वे शोभाशाली नरेश ही गंधर्वलोक में स्थित और विधिपूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों को उर्वशी के साथ इस धरातल पर लाए थे इला नंदन के छह पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं आयुध, धीमान अमावसु दृढ़ायु वनायु और सतायु ये सभी उर्वशी के पुत्र हैं उनमें से आयु के स्वर्भानुकुमारी के गर्भ से उत्पन्न पांच पुत्र बताए जाते हैं नहुज वृद्ध शर्मा गया तथा अनेना आयु नंदन नहुज बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे राज्यम ससास स सुमह धर्मेण पृथ्वी पते पृतृन्देवानिप्राण गंधर्वो रघ राक्ष नहुष पाल या बास ब्रह्म सहत्वादर्श संघातान्द्र सिंह करमदापयत पृथ्वी पते उन्होंने अपने विशाल राज्य का पूर्वक शासन किया पितरों देवताओं ऋषियों ब्राह्मणों गंधर्वों नागों राक्षसों तथा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का भी पालन किया राजा नहुस ने झुंड के झुंड डाकुओं और लुटेरों का वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए विवश किया वसुव्चा पृष्ठे बाहयामास वीजवान्यामास चंद्रिभूयादिकश तेजस तपसा च विक्रमेणसाथा यति यति संयाति आयातिमतिम ध्रुवम नवसो जानयामास नवसो जनयामास श्रुतान्ियवादि यथेस्तु योग ब्रह्मभूतो यूत ही अपने इंद्रत्व काल में पराक्रमी नहुस ने महर्षिओं को पशु की तरह वाहन बनाकर उनकी पेठ पर सवारी की थी उन्होंने तेज तप ओझ और पराक्रम द्वारा समस्त देवताओं को तिरस्कृत करके इंद्रपद का उपभोग किया था राजा नवुस ने छह प्रियवादी पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम इस प्रकार है यति ययाति सयाति आयाति अयति और ध्रुव इनमें यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए थे ययातिर्ना स सम्राट आसे सत्य पराक्रम सपाल मा सहिम में जय त बहू भीर तब नहुष के दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी जजाति सम्राट हुए उन्होंने इस पृथ्वी का पालन तथा तो बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया अति भक्त्या पीतृनर्चन देवास् प्रयत सदा अन्न गृह प्रजा सर्वा जीपराजि तस् पुत्र महेशवासा सर्व समुदिता गुण देवयाद्या महाराज शायां से जगिरे महाराज याति किसी से परास्त होने वाले नहीं थे वे सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़े भक्तिभाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन करते और समस्त प्रजा पर अनुग्रह रखते थे महाराज जन्मेजय राजा याति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए वे सभी समस्त सद्गुणों के भंडार थे देवयान जाम जाएताम यदुस्तुर्वसुवश दुह्युश्चाच पुरुष धर्मिष्ठायांिरे यदु और तुर्वसु ये दो देवयानी के पुत्र थे और दुह्यो अणु तथा पुरु ये तीन धर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे स सास्वती समाराजन प्रजाधर्मेण पालयन जरा मार्चन्महाम नो रूपनाशन राज वे सर्वदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे एक समय सब पुत्र यति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई जो रूप और सौंदर्य का नाश करने वाली है जराभिभूत पुत्रचनम ब्रवी यदुम पुम तुषु चुष्यूचानु च भारत जन्मे जय वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर राजा ययाति ने अपने समस्त पुत्रों यदु पुरु पुत्रोंदुपुरु तुवर्षु तथा अनु से कहा यौवन चरण ज्योतिहुम अहम इच्छा भी साहय कुरत पुत्र का पुत्रो मैं युवावस्था से संपन्न हो जवानी के द्वारा कामों कामोपभोग करते हुए युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूँ तुम मेरी सहायता करो तम पुत्रो दैवया ने यह या पूर्वजो वा किम किम कार्यम भगवत कार्यम अस्माक यह सुनकर देवजानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने पूछा भगवन हमारी जवानी लेकर उसके द्वारा आपको कौन सा कार्य करना है या तेरह ब्रवीत तम वही जरा यौवने नदीये नरे यम विषया नह तब ययाति ने उससे कहा तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम्हारी जवानी से विषयोप करूँगा यज तो दीर्घ सत्रत्रे चापाचो शनसो मुड़े कामार्थ पर तप्येयम तेन पुत्र का पुत्रों अब तक तो मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा और अब मुनिभर शुक्राचार्य के हिसाब से बुढ़ापे ने मुझे धर दबाया है जिससे मेरा काम रूप पुरुषार्थ छीन गया इसी से मैं संतप्त हो रहा हूँ माम के न शरीर राज्य में क प्रसाथ व अहम तिन युवा काम तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करो मैं नूतन शरीर पाकर युवावस्था से संपन्न हो विषयों का उपभोग करूँगा तेन तस्गृहण यदुप्रभृति जरा तमब्रवीत सत्य विक्रम राजरा भेद नव नवया तौवन गोचर अहम जला समाध्याय राज्य स्थाया तेजया राजा के ऐसा कहने पर भी वे यदु आदि चार पुत्र उनके वृद्धावस्था ना ले सके तब सबसे छोटे पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने कहा राजन आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विषयों का उपभोग कीजिए मैं आपकी आज्ञा से बुढ़ापा लेकर राज्य सिंहासन पर बैठूंगा, एवं उक्त स राजपोवीर समाश्रयात्र संचार या सलाम तदा पुत्रे महात्मि पुरु के ऐसा कहने पर राजर्षि जयाति ने तप और वीर के आश्रय से अपने वृद्धावस्था का अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दिया पौरवेणाथ वैसा राजा जौनमार जयातेनापि वैसा राज्यम पुरुकारयत जयाति स्वयं पुरु की नई अवस्था लेकर नौजवान बन गए इधर पूर्व भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उसके द्वारा राज्य का पालन करने लगे ततो तथो पराजितः सहस्त्रारिजयातिर पराजित स्थितिपार्द उल सार्द, सार्द समविक्रम तन्नंतर किसी से परास्त न होने वाले और सिंह के समान पराक्रमी निपश्रेष्ठ याति एक सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में स्थित रहे यहाँ पत्नीभ्या दीर्घ कालमृत विश्वाच्यानश्चैत्र रथे वरे उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ दीर्घ तक विहार करके चैत्र रथवन में जाकर अप्सरा के साथ रमण किया नादा तृप्तिम काम स महायशा अवेत्यमन था राज्य गाथा तदाज गंतु उस समय भी महाजशस्वी जजाती कामभोग से तृप्त न हो सके राजन उन्होंने मन से विचार कर यह निश्चय कर लिया कि विषयों के भोगने से भोगेख्या कभी शांत नहीं हो सकती तब राजा ने संसार के हित के लिए यह गाथा गाई न जात काम कामा नाम उपभोगे नाम्यती हविषा कृष्णव भूय एवं अभिवर्तते विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने में कभी शांत नहीं हो सकती घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्ज्वलित होने वाली आग की भांति वह और भी बढ़ती ही जाती है पृथ्वीरत्न संपूर्ण हिरण्यम पशु स्त्रिअमे कश्य तत्सर्वति मा सम्रजे रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी संसार का सारा सुवर्ण सारे पशु और सुंदरी स्त्रियॉँ किसी एक पुरुष को मिल जाए तो भी वे सब के सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे वह और भी पाना चाहेगा ऐसा समझकर शांत धारण करे भोग इच्छा को दबा दे यदा न कुरते पापम सर्वभूत हित सुन कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा जब मनुष्य मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है यदा चा नीभेती यदा चा चास्मान नीभ्यते यदा ने क्षति नद्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यह पुरुष किसी से नहीं डरता और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते तथा जब वह न तो किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेषी रखता है उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है इतवेक्ष महाप्राज्य कामान फलगुताम नृप समाधाय मनोबुद्या प्रतिगृना जनाम सुता परम बुद्धिमान महाराज याति ने इस प्रकार भोगों की निस्सारता का विचार करके बुद्ध के द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपना बुढ़ापा वापस ले लिया दत्वाच यौवनम राजा पुरम राज्य विच च अतृप्त एवं कामान पुरम पुरु को उसकी जवानी लौटाकर राजा ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से अतृप्त रहकर ही अपने पुत्र पुरुष से कहा तम्मे सुत पौरव लोके बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र से ही मैं पुत्रवान हूँ तुम्हें मेरे वंश प्रवर्तक पुत्र हो तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा वह सम्पान तत स नसार राज्ये से तत सुचरिता भृगुसुंगे महातपा कालन महता पश्चात्लधर्मुपेयन का सदार स्वर्गतवान्न वैश्वान जी कहते हैं निपशेष्ट तदनंतर पुर्व का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा जिया ने अपनी पत्नियों के साथ भृगुतुंग पर्वत पर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या की इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत होने के बाद स्त्रियों सहित तो निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्त किया ए तेसरी महाभारते आदि परमड़ि संभव परमड़ि यातु तो प्राप्त पंच इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययातुप पाख्यान विषयक पचहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ